जड़ प्रधान को मानने वाले सांख्य मत में विद्यमान दोषों का मुमुक्ष के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं इस अभिप्राय से कि सांख्य शास्त्र उक्त रीति से मोक्ष का श्रुति सम्मत जो साधन है ब्रह्मात्म एकत्व तो साक्षात्कार उन्हीं हो सकता और ब्रह्मत एकत्व तो साक्षात्कार नहीं होगा तो मुमुक्षु का अपेक्षित मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो पाएगा इस दृष्टि से सांख्य शास्त्र के प्रति जो प्रामाण्य बुद्धि है मुमुक्षु के चित्त में वह हट जाए और वेदांत मात्र में प्रामान्य बुद्धि सुस्थिर हो इस उद्देश्य से बताए जा रहे हैं दोष सांख्य शास्त्र में भगवान भाष्यकार के द्वारा इसके लिए दो विकल्प भास्कर भगवान ने सिद्ध सांख्यों के प्रति करके पूछा उनका जो कथन था कि चित्त रूप से परिणत हुई प्रकृति का जो परिणाम है वही भोग है और वह चित्तरूप प्रकृति का धर्म है और पुरुष में निर्विकारत्व होने से भोग रूप परिणाम नहीं है तो फिर पुरुष भोगता सिद्ध नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते पुरुष में उस भोग रूप परिणाम से युक्त चित्त में जो प्रतिबिंबित तत्व है यही पुरुषगत भोग है तत्व। इस प्रकार पुरुष के भोक्तृत्व का उपादन यदि सांख्य करता है, तो सिद्धांतियों ने दो विकल्प करके पूछा कि चित्तरूप प्रकृतिगत भोगात्मक परिणाम रूप विशेषता से चित्त में प्रतिबिंबित पुरुष में कुछ विशेषता आती हैं या नहीं आती है यदि ये कहेंगे कि नहीं आती हैं विशेषता तो फिर ये चित्त में प्रतिबिंबित होने से पहले भी पुरुष निर्विशेष और चित्त में प्रतिबिंबित होने पर भी निर्विशेषी रहेगा तो भोक्तृत्व कैसे उत्पन्न होगा भोक्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा तो पुरुष की भोक्तृत्व की कल्पना पुरुष में कुछ विशेष को स्वीकार किए बिना व्यर्थ है यह दोष बताया गया और भी इस पक्ष में दोष बताते हुए ये कहा गया यदि पुरुष हमेशा निर्विशेषी ही है तो सांख्य शास्त्र का प्रणयन शास्त्र के अधिकारी पुरुष के किस अनर्थ का निराकरण करने के लिए होगा क्योंकि उसमें तो कोई अनर्थ ही नहीं वह निर्विशेष ही है तो शास्त्र प्रणयन अनर्थक्य नामक दोष से युक्त ये सांख्य सिद्धांत है ये कहा गया भोग भोगपेत अनर्थ पुरुषस्य से सदा निर्विशेष पुरुषस्य कस्य कस्यपनयनाथ मोक्ष साधन शास्त्र प्रणीयते इस वाक्य से अब इस शास्त्र प्रणयन अनर्थक्य नामक दोष को टालने के लिए यदि सांख्य यह कहते हैं कि ये जो पुरुष है वह निर्विशेष होने के कारण निर्विशेष स्वीकार करने के कारण शास्त्र प्रणय प्रणयनादि अनर्थ के नामक दोष बता रहे हो इसलिए हम मानेंगे कि पुरुष में चित्त में प्रतिबिंबित होने पर विशेषता आ जाती है भोक्तृत्व रूप विशेषता से युक्त होता है सविशेष हो जाता है ऐसा हम कहते हैं तो सविशेष होगा तो जब तक प्रतिबिंबित है तब तक सविशेष है तो फिर उस भोक्तृत्व रूप अनर्थात्मक विशेषता से विशेषता का निराकरण करने के लिए शास्त्र प्रणयन सार्थक होगा ऐसा कहेंगे तो फिर दो प्रश्न होते हैं कि ये जो चित्त में प्रतिबिंबित पुरुष में विशेषता है भोक्तृत्वादी भोक्तृत्व रूप विशेषता यह वास्तविक है या आरोपित है वास्तविक मानेंगे तो फिर वह भोक्तृत्वरूप अनर्थ समाप्त नहीं हो पाएगा प्रकृति पुरुष विवेक मात्र से निवृत्त नहीं होगा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा इसलिए मानेंगे कि वह सत्य नहीं अविद्या से आरोपित है तो इस पक्ष में अविद्या से आरोपित ये भोक्तृत्व रूप अनर्थ है और उस अनर्थ का निराकरण करने के लिए शास्त्र प्रणयन सार्थक है ऐसा समाधान यदि सांख्य करेंगे तो फिर ये दोष आएगा कि उन्होंने जो ये कहा है एक कल्पना की है कि पुरुष वस्तुत ही भोक्ता है करता नहीं प्रधान वस्तुत ही कर्ता है भोक्ता नहीं और वह जैसे पुरुष का स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसे प्रधान भी पुरुष से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है यह जो सांख्यों की कल्पना है यह कल्पना हो जाएगी अनुपपन्न, असिद्ध यह कल्पना आदर योग्य नहीं होगी मनुष्य के द्वारा और यह तो सांख्यों का मुख्य सिद्धांत है प्रकृति पुरुष से भिन्न है पुरुष में भोक्तृत्व तो मात्र है कर्तृत्व तो नहीं प्रधान में केवल कर्तृत्व तो है भोक्तृत्व तो नहीं ये जो प्रधान कल्पना है उनकी यह अमुमुक सूर के लिए आदरणीय नहीं रहेगी इसे कहा गया परमार्थत पुरुषो भोक्त न कर्ता प्रधानम कर्तृव न भोक्तृ परमार्थ सद वस्तुअतरम इति इ कल्पना आगम बाह्या व्यर्थ निर्हेतुका ची न आदर्तव्या मुक्षु भी यहां सांख्यों के पक्ष में विद्यमान जो दोष थे उसे भाष्कर भगवान ने बताया सांख्य आत्म एक तो जो वेदांती हैं, उस मत में भी वेदांती के मत में भी शास्त्र प्रणयनादि अनथक्य नामक दोष का आक्षेप करते हैं इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांति करेंगे तो एकत्वेपि शास्त्र प्रणयनादि अनथक्य चेत ये सांख्यों का आक्षेप है वेदांत सिद्धांत पर किया गया एकत्वेपी का अर्थ है आत्मन एकत्वेपी एक तो आत्मा को एक मानने वाले जो सांख्य हैं वेदांति हैं आत्मा को एक मानने वाले जो वेदांती उनके मत में भी जब परमार्थतः तो आत्मा एक है तो फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व उस निरूप परमार्थ आत्मा है निरूपाधिक आत्मा उस निरूपाधिक आत्म स्वरूप में न तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अनर्थ है तो सारे अनर्थों से रहित अभय स्वरूप है वो एक आत्मतत्व द्वितीय भयम भवती के अनुसार भेद भय भे का हेतु है और यह अद्वितीय आत्म स्वरूप है तो भय रहित होने के कारण किस अनर्थ का निराकरण करने के लिए शास्त्र प्रणयन होगा जो दोष आप हमारे मत में आत्मा को नित्य निर्विशेष मानने पर बता रहे थे शास्त्र प्रणयन अनर्थक्य वह दोष आपके मत में भी आ रहा है ऐसी शंका यदि सांख्य करते हैं तो सिद्धांतियों ने सूत्र रूप से उत्तर दिया कि नाभावात्सु ही शास्त्र प्रणेत्रदिशु तत्फला शास्त्रस्य प्रणयन अनर्थक वा इति विकल्पना यह सूत्रात्मक समाधान है वेदांतमत में वेदांत शास्त्र प्रणयन आनर्थक्य नामक जो दोष का आक्षेप किया गया इस आक्षेप का निराकरण सूत्र रूप से करने वाला यह भाष्य है न का अर्थ है कि जो वेदांत मत में दोष बताए जा रहे हैं शास्त्र प्रणयन आनर्थक्यादि वे दोष वेदांत मत में नहीं हैं। क्यों तो कहते इसलिए कि ये जो शास्त्र प्रणयन अनर्थक के नामक दोष आप बताओगे वो किसके लिए बताओगे हमारे यहां दो प्रकार के मनुष्य हैं एक है शास्त्र अनधिकारी और एक है शास्त्राधिकारी शास्त्र अनधिकारी है जिसे शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म एकत्व की करामलकवत अनुभूति हो गई है अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ और अद्वैत भाव में जो प्रतिष्ठित है ब्रह्मनिष्ठ है सर्व खलदम ब्रह्म यह इस सिद्धांत की अनुभूति कर रहा है जो निरंतर वह है शास्त्र का अनाधिकारी अधिकारी नहीं है उपनिषदे उसे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या इत्यादि वाक्य से वेदांत शास्त्र का श्रवण वेदांत अर्थ का मनन निधि ध्यास की प्रेरणा नहीं देंगे क्योंकि वेदांत शास्त्र का श्रवण वेदांत अर्थ का मनन निधि ध्यासन का प्रयोजन है आत्म एकत्व अनुभूति और वह आत्म एकत्व अनुभूति कर रहा है जिसका भेद जिसका पेट पूरा भरा हुआ है थोड़ी भी भूख नहीं है तृप्त है उसके लिए भोजन अनावश्यक है वह भोजन का अधिकारी नहीं है ऐसे शास्त्र से होने वाला जो शास्त्र के विषय का ज्ञान है वह जिसे है वह शास्त्र का अनधिकारी है और शास्त्र प्रतिपाद्य विषय का जिसे अज्ञान है और शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय, अंतपाति प्रयोजन है उसे प्राप्त करना चाहता है इसलिए और वह प्रयोजन प्राप्त होता है शास्त्रार्थ ज्ञान से ही इसलिए शास्त्रार्थ जिज्ञासु है शास्त्रार्थ को जानना चाहता है शास्त्र के अर्थ को जानना चाहता है वो है शास्त्र का अधिकारी शास्त्र का जो अर्थ है वेदांत शास्त्र का आत्म एकत्व ब्रह्मात्म एक इसकी जिज्ञासा जिसको होगी उसे यानी जिज्ञासा होती है जिस अर्थ का ज्ञान नहीं है उसी की ज्ञात अर्थ की जिज्ञासा नहीं होती है इसका अर्थ है कि आत्म एकत्व का अज्ञान है वह आत्म एकत्व विषयक अज्ञानवान वेदांत शास्त्र का अधिकारी है तो वेदांत शास्त्र का जो अधिकारी है उसके लिए शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष बता रहे हो यात्र शास्त, वेदांत शास्त्र का जो अनधिकारी है ब्रह्मात्म का जिसे अनुभव है ज्ञानी उसके लिए शास्त्र अनर्थक्य दोष बता रहे हो किसके लिए बता रहे हो तो यदि पहला कहते हैं क्या कि जो ज्ञानी है उसके लिए शास्त्र अनर्थक्य तो उसका निराकरण करते हुए ये कहा कि न अभावात तो ज्ञानी के प्रति शास्त्र अनर्थक के दोष नहीं होगा क्यों कि इसलिए कि ज्ञानी के लिए शास्त्र का प्रणयन ही नहीं है शास्त्र प्रणयन जिसके लिए किया जा रहा है उसके प्रति दोष दिखाया जा सकता है शास्त्र प्रणयन अनर्थक्य इस अभिप्राय से कहा कि न अभावात और सत्सु ही शास्त्र तत्फलार्थी नेत्रदिषु शास्त्रस्य शास्त्र अनर्थकम् सार्थकम् वा इति सै कहते हैं जब शास्त्र के प्रणेतादी विद्यम हो शास्त्र प्रणेतादी हैं आचार्य आदि और तत्फलार्थी तत्फलार्थी तत्फल में तत्शब्द का अर्थ है शास्त्र और शास्त्र का जो फल है अनुबंध चतुष्टय अंत वेदांत शास्त्र का फल है मोक्ष इसलिए तत्फल शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष और मोक्ष की मोक्ष का जो अर्थी है अर्थी कहते हैं चाहने वाला इच्छुक तो तत्फलार्थी का अर्थ निकलेगा मुमुक्षु तो मुमुक्षु मुख मुखुच सत्सु ऐसे लगाना शास्त्र हो शास्त्र के प्रणेता आचार्य हो और शास्त्र का अधिकारी शास्त्र के फल को चाहने वाला मुमुक्षु हो तब तो यह कल्पना की जाती है कि शास्त्रस्य से प्रणयनम अनर्थकम वा और शास्त्र का प्रणयन व्यर्थ है या सफल है यह कल्पना होती है अब न ही आत्म एकत्व शास्त्र प्रणेत्रादय इत्यादि जो भाष्य वाक्य है ये है पूर्व पूर्व में जो सूत्र भाष्य आया इसका विवरण व्याख्यान इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, संग्रह वाक्यम टीकाकारग्रहवाक्यम संग्रह वाक्य जो है सूत्र वाक्य सू ही शास्त्र प्रणेदी इत्यादि इस वाक्य का विवरण भगवान भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं नी आत्मेकत्व इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है नहीं ही आत्मेक शास्त्र प्रणेत्रदय तिन्ना सही तो न का अन्वय संति के साथ है न संति और ही का अर्थ है यशमात कारणात् और ही ये निपात है उसके अनेक अर्थ होते हैं अवधारण अर्थ भी निकलेगा जब अवधारण अर्थ होगा तो न के साथ ही लगेगा नहीं वसंति ऐसा तो आत्म एकत्व के पास में टीकाकार कहते हैं निश्चिते इस पद को जोड़ने के लिए तो आत्म एकत्वे निश्चिते इतिशेष ये लिखा टिका में का अर्थ निकलेगा आत्म एकत्व का निश्चय हो जाने पर जिसे आत्म एकत्व की अनुभूति हो रही है अद्वैत सिद्धांत में सुप्रतिष्ठित है जो ब्रह्मनिष्ठ है तो उसके दृष्टि में फिर शास्त्र प्रनेत्र तिन्ना नहीं वसंति तो देख रहा है कि सर्व खलुदम ब्रह्म अहं चमस्त शास्त्र शास्त्र उपदेशक और शास्त्राधिकारी रूप जो द्वैत हैं ये जिसमें आरोपित है ब्रह्म में और वह ब्रह्म मैं हू ऐसा अनुभव हो जाने पर अध्यस्थ पदार्थ अधिष्ठान से अलग नहीं होता तो ये शास्त्र और शास्त्र उपदेशता और शास्त्राधिकारी ये सब के सब आरोपित हैं जिस ब्रह्म स्वरूप में अधिष्ठान में वह अधिष्ठान मैं हूं ऐसा अनुभव जो कर रहा है वह अपने अधिष्ठान स्वरूप से अलग अपने में अध्यस्त शास्त्र शास्त्र प्रणेता और शास्त्र अधिकारी द्वैत को देखेगा ही नहीं वो भिन्न उसके लिए बचेगा ही नहीं इसलिए कहा कि तो निश्चिते सति ये सति सप्तमी है शास्त्र शास्त्र प्रणेत्रादय ततो भिन्ना नैव वी नहीं का अर्थ है नहीं वो संति के साथ जोड़ देना शुरू वाला नैव, वो तो ततः का अर्थ है वो ज्ञातुहु जो आत्म एकत्व का ज्ञाता है आत्म एकत्व का अनुभव कर रहा है अपने आप को अधिष्ठान स्वरूप देख रहा है उससे भिन्न ये शास्त्र प्रणेत्रदि है ही नहीं तो फिर ये शास्त्र प्रणेत्रदि विद्यमान हो भिन्न दिख रहे हो तब तो ये कल्पना की जाती है कि शास्त्र प्रणयन सार्थक है कि निरर्थक है ये कल्पना होती है और यहां तो वो शास्त्र प्रणेत्र आदि अलग ही नहीं भिन्न ही नहीं इसलिए यह कल्पना नहीं बन पाएगी ये कहा गया कि तद अभावे एवं विकल्पना व एव अनुपपन्ना तद अभावे का अर्थ हुआ ये शास्त्र प्रणनेत्रादि का अभाव होने पर उससे भिन्न ही नहीं तो ओ फिर एवं विकल्पना एवं विकल्पना है वेदांत शास्त्र में ज्ञानी के प्रति वेदांत शास्त्र का प्रणयन अनर्थक्य दोष की कल्पना यह कल्पना सांख्यों की अनुपपन्न है ये कल्पना ही सिद्ध नहीं होती अयुक्त है अनुचित है अनुपन्ना है का अर्थ है तो तद अभावे का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार तद अभावे यानी शास्त्र प्रनेत्रादि अभावे एवं कल्पना में एवं ऐसा भी पाठ है कहीं कहीं इम ऐसा भी पाठ है इसलिए दोनों भी रखे हैं तो इम विकल्पनाव अर्थवत अनर्थकम विकल्पनाव एव अनुपन्ना एवं कल्पना एवं अनुपपन्ना इसका अर्थ कर रहे हैं कि यह जो शास्त्र प्रणयन आदि अनर्थक्य की कल्पना या सार्थक्य की कल्पना ही अनुचित है ये सिद्ध नहीं हो पाएगी एवं विकल्पना एवं अनुपपन्ना, इसका अर्थ हुआ यहां कहीं कहीं ऐसा पाठ है एवं विकल्पो एवं विकल्पना दो न है जब ऐसा मानेंगे एवं विकल्पना और नैव अनुपपन्ना एक न और एक है ना एवं विकल्पना और नैव अनुपपन्ना ऐसा जब पाठ होगा तो उस पक्ष में टीकाकार अर्थ कर रहे हैं कि अनुपपन्ना इति इति पाठेतु अनेन पाठे भावो अभिधीयते एक निश्चया भाव से तदनीसनीय बंधादी सल्पना बंधनिवृत्थ शास्त्रप्रणयन कल्पना न अनुपन्ना इति योज नैव अनुपन्ना ऐसा पाठ होगा तो उस पक्ष में ये समझना कि एक ना और था एवं विकल्पना ऐसा अलग पदच्छेद करेंगे और नैव अनुपन्ना तो उस समय अर्थ क्या निकलेगा तो कहते हैं वाक्य शुरू हो रहा है तद अभावे से तो तद अभावे में तत् शब्द से लिया जाएगा एकत्व तो निश्चय शब्द से लिया जाएगा एकत्व तो निश्चय को अभी पहले इसमें क्या लिया विकल्पना एवं अनुपपन्ना इस पाठ में शब्द का अर्थ लिया शास्त्र प्रणयनाद प्रणेत्रादि का अभाव तद अभाव अर्थ किया तत्क का तत्व लिया गया शास्त्र प्रणेत्र आदि और जब विकल्पना नैव अनुपन्ना ऐसा पाठ रहेगा उस उस समय तत्शब्द से लिया जाएगा एकत्व निश्चय को एकत्व निश्चय का निश्चय को लिया जाएगा और उसका अभाव तस्य अभाव तदा अभाव है ना तो तत्कार एकत्व तो निश्चय और एकत्व तो निश्चय का अभाव है भेद अज्ञान एकत्व तो का निश्चय नहीं रहेगा वेदांत का प्रतिपाद्य जो विषय है ब्रह्मात्म एक तो उसका निश्चय जब नहीं है अपितु अध्यस्त जो भेद है यही ग्रहण कर रही है बुद्धि उस पक्ष में एकत्व तो एकत्वनिश्चया भावे एवं विकल्पना एवं विकल्पना है शास्त्र प्रणयन अनर्थकम सार्थकम वा इत्याकार कल्पना न अनुपपन्ना तो दो नए हो गए न यहां पर एक अनुपपन्ना में नये है न उपपन्ना अनुपपन्ना, और एक यहां नये व में नकार तो जहां दो नये होते हैं तो वह अवश्य प्राप्ति को दिखाते हैं, का अर्थ निकलेगा उपपन्ना एवं तो जब एकत्व तो का निश्चय नहीं रहेगा तो उस पक्ष में यह कल्पना उपपन्ना है उचित है क्योंकि ब्रह्मात्म एक तो निश्चय नहीं है ब्रह्मात्म एक तो निश्चय न होने से और जो मुमुक्षु है जिज्ञासु वह चाहता है वेदांत शास्त्र का प्रयोजन मोक्ष वो होगा वेदांत अर्थ का ज्ञान होने पर अभी उसको ज्ञान नहीं है तो फिर उसके लिए मोक्ष दिलाने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो आरोपित हैं आत्मा में कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य के कारण वेदांत शास्त्र के अनुसार और उसके कारण वह अपने आप को कर्तव रूप अनर्थ से युक्त समझ रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन से बद्ध समझ रहा है इस बंधन की निवृत्ति के लिए चाहता है वेदांत शास्त्र का जो अर्थ है ब्रह्मात्म उसकी अनुभूति उसी से ओनिवृत्त होगा अकर्त्री अभोक्त ब्रह्म मैं हूं यह अनुभव मैं कर्ता भोक्ता हूं इस भ्रांति का निवर्तक होगा तो इस पक्ष में जिसको अपने आप का मैं करता भुगता हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है उसके लिए ये शास्त्र आदि अनर्थक है कि सार्थक हैं ये विकल्पना बनेगी और उसका उत्तर मिलेगा कि सार्थक है उसके लिए उसका जो अनुभव सिद्ध भ्रांति रूप अनुभव सिद्ध बंधन है उस बंधन की निवृत्ति रूप प्रयोजन के लिए शास्त्र प्राणयन सार्थक हो जाएगा युक्त हो जाएगा इसलिए यह कल्पना उपपन्न नहीं है ये यहाँ पर लिखा कि नुपन्ना इति तो तद अभाव अनेन एक अधीयते तदानिम निरसनीय बंधादी स तो जब एकत्व का निश्चय नहीं है तो फिर निरसनीय बंध है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि और उसके विद्यमान होने से और शास्त्र प्रणेता और तत्फलार्थी यानी शास्त्राधिकारी ये भेद विद्यमान होने से अधिष्ठान का ज्ञान न होने से अपने से भिन्न आचार्य को देखेगा अपने आप को शास्त्र अधिकारी के रूप में देखेगा शास्त्र उपदेषा के पास में जाएगा तद विज्ञानार्थम सगुरु में इत्यादि ग्रुति से प्रेरित होकर के और तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया के अनुसार प्रणिपातादि जो आत्मज्ञान के साधन आत्म उपदेशता आचार्य के संतोष के हेतु बताए हैं उनको अपना करके वो करेगा ये भेद दर्शन हुआ, तो भेददर्शी के लिए फिर बंध बंध विद्यमान होने से बंध निवृत्ति रूप प्रयोजन के लिए शास्त्र प्रणयन की कल्पना अनुपन्न नहीं है अपितु उपन्न है आ? टीकाकार ने किसी पुस्तक में ऐसा पाठ देखा है हां भाष्य में एवं विकल्पना नैव अनुपपन्ना तद अभावे एवं विकल्पना नैव अनुपपन्ना ऐसा पाठ किसी किसी पुस्तक में टीकाकार को देखने को मिला किसी में ऐसा मिला इसलिए उन्होंने लिखा कि अनुपन्ना इति पाठेतु ये पाठांतर ऐसा यदि है तो ये अर्थ निकालना अब तद आ, ये अभ्युपगतेच आत्म एकत्वे इत्यादि जो वाक्य हैं इसका अवतरण लिखा जा रहा है टीका में एकत्वनिश्चयवंत तो प्रति शास्त्र कल्पना इति। तो ये कहते हैं तो निश्चय ब्रह्मात्म एक तो निश्चय है उसके लिए भी शास्त्र आनर्थक्य की कल्पना नहीं बन पाएगी यह स्वयं श्रुति कहती है श्रुत्या उत इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि अभ्युपगते आत्म एक अभ्युपगतो भवता प्रमाथ यद अभ्युपगवता यदात्मेकता तो जैसे भोजनालय में विद्यमान जो भोजन है वह चार लोगों ने खा लिया और उस भोजन का फल सुधा की निवृत्ति और तृप्ति जिनके अंदर आ गई भूख निवृत्त हो गई तृप्ति आ गई उनके लिए वो भोजन बनाना व्यर्थ नहीं माना जाता जो भोजन बना था उसका फल उनके जीवन में आ गया उनके लिए वो सार्थक हो गया है ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व तो निश्चय जिन मनुष्यों को है वह ब्रह्मात्म एकत्व तो निश्चय किससे हुआ है शास्त्र अध्ययन से हुआ है आचार्यवान पुरुषो वेद इस श्रुति के अनुसार आचार्य उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान उत्पन्न करता है एकत्व बोध उत्पन्न करता है इसलिए जिसको एकत्व निश्चय हो गया अहम् ब्रह्मास्म ऐसा उसके जीवन में आचार्य उपदिष्ट शास्त्र का प्रयोजन प्राप्त हुआ जैसे भोजन करने वाले के लिए सुधा की निवृत्ति और तृप्ति रूप भोजन का फल प्राप्त हुआ तो उसके लिए भोजन जो बना था वह व्यर्थ नहीं हुआ भोजन बनाना सार्थक हुआ भोजन ऐसे शास्त्र प्राणयन आत्म एकत्व विज्ञानवान को आत्म विज्ञान प्रदान करके और आत्म विज्ञान का फल समूल अध्यास की निवृत्ति करा करके सार्थक हुआ इसे श्रुति बता रही है इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार कि एकत्व निश्चयवत प्रति शास्त्र अन्यक्य कल्पना भाव श्रुत्या उक्त आह इस अभिप्राय से कहते हैं अभ्युप गत, आत्म एकत्वे प्रमाणार्थस्य अभ्युपगतो भवता अभ्युपगच्छता कहते हैं प्रमार्थ अभ्युपगत यद आत्मेकत्म अभ्युपगछता है निश्चित अभ्युपगम शब्द का निश्चय अभ्युपगत का अर्थ हो जाएगा निश्चित और सप्तमी का एक वचन है सती सप्तमी है तो निश्चिते सती तो आत्म एकत्वे निश्चित सती तो ये आत्म एकत्व का निश्चय कैसे हुआ है तो जैसे रूप का निश्चय होता है वो रूप के ज्ञापक प्रमाण चक्षुष ऐसे आत्म एकत्व का निश्चय हुआ आत्म एकत्व के ज्ञापक वेदांत शास्त्र से तो वेदांत शास्त्र से आत्म एकत्व निश्चित आत्म एकत्व निश्चित हो जाने पर ये अभ्युपगते आत्म एकत्व का अर्थ निकलेगा तो क्या हुआ फिर तो कहते भवता प्रमाणार्थस्य अभ्युपगत तो आपने तो फिर जो प्रमाण का अर्थ है वह स्वीकार कर ही लिया तो प्रमाण है शास्त्र प्रमाण आत्म एकत्व का इसलिए प्रमाण शब्द से लेना शास्त्र को और प्रमाण से अर्थ अर्थ शब्द का अर्थ है फल प्रयोजन सार्थक्य तो प्रमाण अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा सार्थक्य शास्त्र सार्थक्य भवता अभ्युपगत आत्म एकत्व निश्चय को यदि आप स्वीकार कर रहे हो तो आत्म एकत्व निश्चय बिना शास्त्र प्रमाण के नहीं होता क्योंकि वह वेद गोचर है इसका अर्थ है कि आप आत्म एकत्व निश्चय को स्वीकार कर रहे का अर्थ ही है आत्म एकत्व निश्चय वाले के लिए शास्त्र का सार्थक के स्वीकार कर रहे हैं अभ्युपगतः भवता। भवता का विशेषण है भवता तृतीया एक वोचन है शब्द का। भवत भवतु ये जो सर्वनाम है भवतु तो एक सर्वनाम है ना? न हाँ। और उस सर्वनाम का भवान भवंत भवंतः ऐसा रूप चलता है तृतीया का एक वचन है भवता उसका विशेषण है यद् आत्म एकत्व अभ्युपगच्छता, आत्म एकत्व को स्वीकार करने वाले आप लोगों के द्वारा शास्त्र प्रमाण प्रमाणार्थ स्वीकृत कार्थ है शास्त्र का सापल्य स्वीकार किया गया हाँ अच्छा ये हम लोगों ने अवतरण जो पढ़ा था पहले थोड़ा इतना तो ध्यान देना चाहिए ना अभ्युपगते इसका नहीं पढ़ा था तद अभ्युपगमे इसका पढ़ा एकत्व तो निश्चय तम प्रति शास्त्र अनर्थ के कल्पना भाव श्रुत्या उक्ता इससे पहले ये अभ्युपगते का अवतरण है ये आगे पीछे पंक्ति देखते भी हैं कि नहीं हमारा छूट गया तो आप लोगों ने से भी किसी ने नहीं, नहीं कहा टीका है किंच आत्म एक निश्चय जाते ये अभ्युपगते इसका अवतरण था किंच इत्यादि हाँ तो एक ये बताना चाहिए था न छूट गया करके तो किंच आत्मेक निश्चय जाते तन जनकत्वेन शास्त्र तेन शास्त्रअर्थव शंका सिद्धवादर्त न शक्या शक अभ्युपगत तो ये कह रहे हैं जाते का निश्चय हो जाने पर तयजनक इस आत्मेकत्वन का जनक कौन है वो है शास्त्र निश्चय तो एक प्रमा है न आत्म विषयनी प्रमा उसका जनक होता है प्रमाण वो प्रमाण है शास्त्र तो आत्म एकत्व तो निश्चय रूप प्रमा उत्पन्न होने पर तन निश्चय जनकत्वेन यानी आत्म एकत्व तो निश्चय रूप प्रमा जनकत्वेन शास्त्र अर्थवत्त्वस्य से तो शास्त्र का साफल्य शास्त्र का प्रयोजन शास्त्र अर्थवत्व यानि सा, सार्थक्य शास्त्र का सार्थक्य स्वानुभव सिद्ध है जिसको आत्मयकत्व अनुभव हुआ उसके अनु, ये अनुभव उसे शास्त्र से हुआ इसलिए वो समझेगा कि यदि शास्त्र न होता तो आत्म एकत्व की अनुभूति न होती तो शास्त्र सफल है आत्म एकत्व की अनुभूति कराकर। ऐसा ये अनुभव से ज्ञानी के अनुभव से शास्त्र का साफल्य सिद्ध है तेन यंका शंका कर्तुम अपि न शक तेन यानि अनुभव सिद्ध शास्त्र का सार्थक्य आत्म एक के प्रति होने से आत्म के प्रति शास्त्र अन्य की कल्पना भी करना संभव नहीं है ये यहां पर कहा अभ्युपगते आत्मेकत्व अभ्युपगतो भवता यद अभ्युपगच्छता इस वाक्य से एक इसमें प्रमाणार्थ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रमाण शब्द का अर्थ करते हैं शास्त्र और उसका अर्थ यानी प्रयोजन तो प्रमाण से यानी शास्त्र से अर्थ यानी प्रयोजनम ये तो स्वीकार ही किया ने शास्त्र सार्थक है आत्म एक तो ज्ञान का जनक बनकर के ऐसा आपने स्वीकार कर ही लिया फिर तो।, तो ये ज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक होगा ये कल्पना भी है ये कहा गया अब विकल्पना अनुपपत्तिम आह शास्त्रम इसका अवतरण है टीका में एक प्रति शास्त्र अनक्य कल्पना भाव श्रुत्या उक्त तद्युपगमे ये तो भाष्य में है तद्युपगमे च विकल्पना अनुपत्ति आह शास्त्र तद अभ्युपगमेच का अर्थ है आत्म एक सति अभ्युपगम शब्द का अर्थ है निश्चय और का अर्थ है आत्म इसलिए टीकाकार यहां अभ्युपगम शब्द का अर्थ कर रहे हैं अभ्युपगम शब्द का कई जगह अर्थ होता है स्वीकार अंगीकार यहाँ पर जैसे आत्म एक अभ्युपगछता यहां अभ्युपगम शब्द का अर्थ कर दिया स्वीकार अंगीकार और तद अभ्युपगमे अभ्युपगम शब्द का अर्थ है निश्चय इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि अत्र अभ्युपगमो निश्चय यह अभ्युपगम शब्द का अर्थ है निश्चय अत्र शब्द से लेना ये तद अभ्युपगमे इस पद को तो तद अभ्युपगमे च इस पद में सामासिक पद में जो उत्तर पद है अभ्युपगम उसका अर्थ है निश्चय और तत का अर्थ है आत्म एकत्व तो आत्म एकत्व निश्चय सति ये सती सप्तमी है तो तद अभ्युपगमे का अर्थ निकलेगा आत्म एकत्व निश्चय सति स विकना अनुपत्ति आह शास्त्र तो विकल्पना शब्द से लेना जो सांख्यों की विकल्पना है शास्त्र से प्रणयनमक साथक व इत्याक यह विकना है उस विकल्पना की अनुपत्ति स्वयं शास्त्र बताता है आह का करता है शास्त्रम, वो शास्त्र है बृहदारण्यक उपनिषद का यह वाक्य। यक्य आत्मैव अभूत तत्क इत्यादि। तो ये यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। सति का निश्चय हो जाने पर अस्पताल ब्रह्म ज्ञानी आत्म एकत्व निश्चय ये अस्य शब्द का अर्थ निकलेगा सर्व आत्मैव अभूत तो जिसको आत्म एकत्व निश्चय दृष्टि में तो उसमें कल्पित जितना भी शास्त्र शास्त्र प्रणेता और शास्त्र फलार्थी हैं वे सब का सब कल्पित होने से आत्मरूप ही हो गया आत्मय अवभूत का अर्थ आत्मा से भिन्न नहीं रहा इसलिए के न कंप तो उस समय फिर भेद रहेगा नहीं के न कंप सेत इससे भेदाभाव बताया जा रहा है जो ततो भिन्ना नहीं वसंती इससे कहा गया था उसमें प्रमाण बताया भास्कर भगवान ने ये शास्त्र ये बता रहा है कि ब्रह्मात्मा एक निश्चय हो जाने पर फिर ये शास्त्र प्रणत्रादि ही नहीं है तो शास्त्र प्रणयनादि कल्पना अनुपन्न है शास्त्र प्रणयनादि अनथक्य की कल्पना अनुपन्न है और शास्त्र प्रणयनादि की थकता भी स्वयं शास्त्र बताता है शास्त्र प्रणय प्रणयनादी इत्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक निश्चया भावदशायांतु निरसनीय आरोपित न बंधसत्वात्त तदपि श्रुत्या उक्तम इह शास्त्र प्रणयनीति तो ये कहते हैं तो एक तो निश्चय अभाव दशायां। जब ब्रह्मात्म एक तो निश्चय नहीं है वो दशा है अविद्यावस्था उस अविद्यावस्था में तो निरसनीय जो आरोपित बंधन है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा में आरोपित बंधन है जिसको निवृत्त करना चाहता है मुमुक्षु उसे कहा जाएगा निरसनीय आरोपित बंध।, बंध सत्वात ओ बंध विद्यमान होने से ये न और एक न होना चाहिए सत्वात अंत है डबल है इसमें एक दो ना है ना जो इसमें एक ही है तो बंद बंधसत्वात न अनर्थक्यम यानी शास्त्र का अनर्थक्य नहीं है उस समय अज्ञानी के आरोपित बंध की निवृत्ति यह प्रयोजन शास्त्र का है उसके लिए शास्त्र प्रणयन सार्थक है और इस बात को भी स्वयं श्रुति ने कहा है इसलिए कहते हैं कि तदपि श्रुतिया उक्तम इसको भी श्रुति करीय शास्त्र प्रणय नीति हाँ, तो भाष्य भा, में देखिए शास्त्र प्रणय आह अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपात अविद्या तो ये कहते हैं यत्र ही इव भवति इत्यादि विस्तर तो वाद स्नेह के वाज उपनिषद में वाज शाका शाखा का है ना इसलिए उसे वाज कहते हैं तो बृहदारण्य उपनिषद के इस वाक्य के द्वारा विस्तार से यह बताया गया कि जिस अविद्या अवस्था में द्वैतम युव भवती व शब्द द्वैत में आरोपी तत्व को बता रहा है अविद्यकत्व को बता रहा है वो द्वैत नहीं है द्वैत जैसा है जैसे स्वप्न में द्वैत नहीं है द्वैत जैसा है आरोपित है ऐसे तो अविद्या दशा में भी परमार्थत हो, द्वैत नहीं होता वो आरोपित द्वैत होता है और द्वैतम इव भवती इत्यादि श्रुति ये बताती है कि फिर वहां पर इतर इतरम पश्यती इत्यादि से बताया गया कि दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये त्रिपुटी रहती है द्वैत रहता है। और वहां भय का हेतु द्वैत का निराकरण करने के लिए स्वयं में आरोपित कर्तृत्वादी बंधन की निवृत्ति के लिए उसका उपाय ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान कराने वाला शास्त्र प्रणयन सार्थक है यह अर्थ निकलेगा तो उस दृष्टि से कहते हैं कि शास्त्र प्रणयनादि और उपपत्ति आह कौन तो यही द्वैतम इव भवति इत्यादि शास्त्रम ऐसे लगाना आह का कर्ता उप उपपत्ति आह यहां पर आह क्रियापद है ना इसका कर्ता कौन होगा तो यत्र ही द्वैतम इव भवति इत्यादि शास्त्रम शास्त्र प्रणयनादि और उपपत्ति आह तो कब तो कहते परमार्थ वस्तु स्वरूपात अन्यत्र तो परमार्थ वस्तु स्वरूप है अद्वैत और उससे अन्यत्रि द्वैत अवस्था में उद्वैत अवस्था है अविद्या विषय इसलिए अविद्या विषये ये लिखा अन्यत्र का व्याख्यान है अविद्या विषय तो टीकाकार लिखते हैं कि अने न द्वितीय विकल्पो निरस्त इससे क्या हुआ जो द्वितीय विकल्प है उसका निराकरण हुआ यानी शास्त्र प्रणयनम अनर्थकम सार्थकम हुआ यहां जो सार्थक सार्थक के दिखा करके ये बताया कि सार्थक होने के कारण वो ये नहीं और वो शुरू में भी जो दो विकल्प हैं, शुरू में दो विकल्प क्या कि चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब होने पर चित्त में विशेषता आती हैं कि नहीं आती हैं। इसमें से जो द्वितीय विकल्प है उस द्वितीय विकल्प का नहीं आती है इसका निराकरण कर दिया ये बता करके कि अविद्या अवस्था में जब चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो चित्तगत विशेषता से आत्मा सविशेष हो जाता है ये दिखा करके द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ कि आत्मा में चित्त में प्रतिबिंबित होने पर भी कोई विशेषता नहीं आती ऐसा यदि सांख्य कहेंगे तो उसका निराकरण हुआ तो अनेन द्वितीय विकल्प कल्पो निरस्त श्रुतिगतम यत्र पदम व्याचे तो यत्र द्वैतम भवति युव पर जो यत्र शब्द है सर्वनाम उसका अर्थ भाष् भगवान ने बताया अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपात तो परमार्थ वस्तु स्वरूप है अद्वैत उससे अन्य अवस्था को यत्र शब्द से लिया जा रहा है वो कौन है तो अविद्या विषय ने अवस्था अब विभक्ते अत्र परापरे विद्या विद्य पारापरे शास्त्रस्य इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार अथर्वणीय मंत्रोपनिषदि इत्यादि से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कल ओं भद्रंकरणे श्रृणुयाम देवा